पण दृश्यम नगरीशलगत पश्लामी यूते प्रबोधसम स्वात्मा दस्में श्रीगु क्ष युचिक्रह्म विद्या नवदया जानम समदान स्थिर शीषा आश्चर्य चारुचर्या जन नयन मनोमोहनी तम पूर्णमृतम दक्ष्य से पूर्ण से पूर्णमा वशिष्य के ओसा वाक्य यजुर्वेद संहिता का अंतिम अध्याय चालीसवा मंत्र हैं इसमें एक संघता में सोलह मंत्र हैं दूसरे में मंत्र हैं और इन सोलह या अठारह मंत्रों में हमारे जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है सब कर दिया गया है एक बार एक अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन से बात हुई आयु बढ़ाने की खुशबि है हमारी आयु लंबी हो जाए कहा है आप एक बहुत महत्वपूर्ण तो काम करने की योजना बनाइए और इसको हम जीवन काल में ही संपूर्ण करेंगे ये संकल्प कीजिए वो काम पूरा करने के लिए आपकी आयु बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी ये बातचीत चिंता जरिया आपके मन में कोई अच्छा काम करने का संकल्प है आप उसको इसी जीवन में पूरा करना चाहते हैं इसका उत्तर लो इस आवाज से ईशावादेह कर्माणी विजी विशेष सत्यव सम आप सौ वर्ष तक जीने की इच्छा कीजिए परंतु कर्म करते हुए ही यदि आप निकम्मे हो जाएंगे तो आपका मन निकम्मा तन निकम्मा आपकी क्रिया शक्ति लुप्त हो जाएगी वृंदावन में एक सज्जन अपनी मोटर रखते गए बहुत बढ़िया मोटर एक वर्ष से बात जब वो आने वाले थे तब ड्राइवर को पहले भेज दिया कि मोटर स्टेशन पर ले आए जब ड्राइवर ने मोटर स्टार्ट की चारों तो चारों तक के उससे चढ़ के बैठ गए वो तुरंत मोटर एक इंच नहीं चले अकर्मण्यता निकम्मापन जीवन को नष्ट कर देता है ईशावास को कृषक की इस प्रेरणा पर आप ध्यान दें सतम समाहष 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें हम जल्दी मर जाएं ऐसा संकल्प न करें हमारी आयु पूरी हो गई तो ऐसा भी न सोच किसी ज्योतिषी किसी को इसका पता नहीं होता है कि किसकी आयु कती है हम ज्योतिष जानने वालों की परंपरा में पैदा हुए हैं हमारे पिता हमारे पितामह, जो के बड़े गए हैं। हमने भी बचपन में जोषिष के ग्रंथ को मिले हम बड़े प्रामाणिक रूप से आपको कहते हैं कि ठीक ठीक आयु का ज्ञान होना संभव नहीं है और यदि संभव भी है तो उसमें परिवर्तन होना शक्य है परिवर्तन किया जा सकता है तो आप अपने अमर आत्मा में अपने अमर जीवन में मृत्यु का संकल्प मत बैठाइए मृत्यु और हे प्रभु मुझसे मुझे मृत्यु से उठाकर अमृत में अमृत के समुद्र में अमृत की गंगा में स्थापित कर दो मैं अमृत का अनुभव कराओ अपने जीवन में आप मृत्यु की कल्पना छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति में लगे अजरा मरवत प्राणियों विद्या मरस आप अजर के समान कभी बुड्ढे नहीं होंगे आप अमर के समान तो नया नया ज्ञान प्राप्त कीजिए और नए नए पुरुषार्थ को कीजिए ये ईशावाद से उत्सक हमारे जीवन के लिए उपदेश करता है आदेश करता है कुरबन देवेह कर्माणी जिजी विशेष सतम समर्बन न तू अकूरबन देव शब्द का अर्थ है अवधारण है करते हुए ही कर्म छोड़कर नहीं और जीने की इच्छा जि देव नतु तू न जिजी जीने की इच्छा करे मरने की इच्छा कभी न करे मृत्यु की इच्छा अपने आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध है कैसे स्वयं को कभी मरने का अनुभव नहीं हो सकता आप इस बात पर ध्यान देते मैं मर गया ये अनुभव कभी किसी को हो ही नहीं सकता मर गए होते आप तो मैं मर गया ये अनुभव किसको होता है। तो अनुभव के क्षेत्र में अनुभव की परिधि में अनुभव की सीमा में अनुभव की मर्यादा में मृत्यु नहीं है आप मृत्यु की कल्पना करते हैं वो तो एक अनुभूत जिसका अनुभव आपको कभी नहीं हुआ स्वयं के बारे में ऐसी कल्पना आप अपने मन में क्यों आने देते हैं अब तक आप जी रहे हैं आगे जीते रहेंगे और काम करते रहेंगे थकते अच्छा कर रहें अब लोग ईसा बात सोच आपको अर्थ के संबंध में भी एक आदेश एक उपदेश एक संदेश देता है पुरुषार्थ कार्य है पुरुषार्थ माने जिनको हम चाहते हैं पुरुष ही अर्थ कहते अर्थ्यते जिसको ये जीव जिनको ये जीव चाहता है उसका नाम है पुरुषार्थ अर्थ है पुरुषार्थ है चार एक तो हम अपने चारों ओर धन दौलत चाहते हैं संपदा रहे बने रहें ये बाहर होती है वो ये बैंक में होती है तिजोरी में होती है मकान में होती है धरती पर होती है ये बाहर की संपदा अर्थ है और हम अपने मन में भोग का सुख चाहते हैं इसके लिए सगे हैं संबंधी हैं विवाह है अभिमान है संग्रह का अभिमान है भोग का अभिमान है मनोराज्य है अनेक प्रकार से हम अपने मन को सुखी रखना चाहते हैं चाहिए ये काम पुरुषार्थ है ये मन में रहता है और इन दोनों के पीछे बुद्धि में एक नियंत्रण का पुरुषार्थ रहता है हमने अपने को रोक लिया तो अन्याय से अर्थोपार्जन में रोकने वाली शक्ति अनुचित भोग से रोकने वाली शक्ति मनुष्य की बुद्धि में निवास करते हैं, वो तो अर्थ से अंतरंग काम है काम से अंतरंग धर्म है और धर्म से भी अंतरंग अपना आत्मा है वो मोक्ष से हो यदि सत्य असंग होकर तुम रहोगे तो मुक्त हो वैराग्य की बात करते हैं वैराग्य माने बाहरी त्याग नहीं बाहर के त्याग का नाम वैराग्य नहीं है किसी वस्तु से द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है किसी से घृणा करने का नाम वैराग्य नहीं है किसी के अभान का नाम कि वो मालूम ही न पड़े हम समाधि में चले जाएं इसका नाम वैराग्य नहीं है द्वेष वैराग्य नहीं है घृणा वैराग्य नहीं है त्याग वैराग्य नहीं है भान समाधि वैराग्य नहीं है कहीं भी रागत द्वेश न हो और अपनी असंघता बनी रहे इसका नाम वैराग्य होगा आप सफेद कपड़ा पहनते हुए भी वैराग्यवान हैं घर में रहते हुए भी वैराग्यवान हो वैराग्य का निवास जंगल में नहीं होता कपड़े में नहीं होता मजहब में नहीं होता वैराग्य का निवास आपके हृदय में होता है और आपके स्वरूप में असंगता होती है तो के संबंध में ईसावास से उपनिषद का ये कहना है कि गृधा कस्य सिद्ध आप ही हिम्मत बनो माँ माँ दहा आप हर चीज को देखकर लुभाइए मत कश्यव धनम माँ दूसरे के हक का जो धन है उसको देखकर आप अपने हृदय में गर्दा उत्पन्न न दे देखो तो क्या बढ़िया धातु का प्रयोग किया है जिस खातुन से वृद्ध शब्द बनता है गृधनु शब्द बनता है उसी शब्द का प्रयोग किया आप तृष्णा मत कीजिए लालच मत कीजिए किसी के धन को देखकर, संपदा को देखकर उसके लिए ललचाइए मत आप प्रयत्न कीजिए आप सुनसार कीजिए अपने हक का बनाइए दूसरे के स्वत्व पर लालच की दृष्टि मत जाए माँ गृह करके स्वस्थ रहना देखो वाक्य है एक परंतु वेद के जो वजन होते हैं वे सबके लिए त्यागी भी उसका अधिकारी है और संग्रही भी उसका अधिकारी है बात क्यों तो है एक फलन पुरस्कार अर्थ होता है दो माग्रभा कृष्णा मत करो धन किस्का हो अथात किसी का नहीं होगा ये जमीन ये हीरे ये मोती ये सोने ये चांदी किसके रहे आज तक किसके रहे ये तो सामान्य है जैसे वायु सबके स्वास्थ्य लेने के लिए है स्वास्थ्य के लिए हवा है जैसे सूर्य सबके आप को ज्योति देने के लिए है जैसे चंद्रमा सबको आहलाद देने के लिए है इसी प्रकार ये धन ये धरती ये सोना ये हीरा ये मोती किसी एक के नहीं है बाप ने कहा मेरा दादा ने कहा मेरा मैंने कहा मेरा मेरा बेटा कहेगा मेरा मेरा सुश्मन कहेगा मेरा जिसको दे देंगे वो कहेगा मेरा जो छीन लेगा वो कहेगा मेरा कश्य स्व धनम धन पर किसका महत्व है किसका स्वत्व है इसका मालिक कौन है अतः माँ ग्रधा जैसे गंगा में स्नान कर लेते हो जैसे समुद्र का दर्शन कर लेते हो जैसे वायु में श्वास ले लेते हो ठीक किसी प्रकार धन का उपयोग करो माँ ग्रधा कश्य धनम तो गृहस्थ के लिए उपदेश हुआ कस्यचित अन्य धनम माँ गृह दूसरे के स्वत्व पर वृद्ध दृष्टि मत चाहो सन्यासी के लिए उपदेश है मत चाहो धन किसी का होता है दो पुरुषार्थ हो गए अब काम पुरुषार्थ पूरा करता सुपुरस तो है मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है हमारा भोग कैसा हो भोग तो में भी त्याग है। भोग में आसक्ति ना हो भोग में चेक हो जाए कहीं ये पराधीनता ना हो जाए कि इसके बिना हम नहीं रह सकते इसमें अच्छाई बुराई का प्रश्न नहीं है हमने एक अफीमकी को देखा था इन दिनों में हमारे गांव में अफीम की खेती होती थी और तो ये अंग्रेज लोग पहले से पैसा किसानों को दे जाते थे और अपनी होने पर अपनी वसूल कर देते थे उनको ना पड़ता था तो उसको अफीम खाने की आदत पड़ गई वो हमारे घर पे आता हमारे पितामह से कहता हमको अपील कर एक दिन दो दिन तीन दिन कभी कभी वो मना कर थे आज नहीं रहेंगे नहीं देंगे जब वो कहता वो रोने लगता कैसा अच्छा दिखा दो हम अच्छा, नहीं सके तो वो धरती पर लौटता कि मैं मर जाऊंगा अफीम के बिना मैं मर जाऊंगा देखो ये निर्बलता है क्या संसार में कोई भोग की वस्तु आपके जीवन में ऐसी है उसके बिना आप नहीं रह सकते तो आप पराधीन हैं आपका स्वातंत्र कहाँ है कर्ता का स्वतंत्र होना आवश्यक है वो वो करे न करे कर्म को बदल करें ये स्वातंत्र कर्ता में रहना चाहिए पाणिनी ने कर्ता को स्वतंत्र स्वतंत्र कर्ता करोती न करोती विपरीतंग करो करता है नहीं करता है विपरीत करता है इसमें तुम्हारा स्वातंत्र रहना चाहिए यदि तुम भोग के पराधीन हो गए तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ रही भोग न भुगता वयम एव हमने भोगों को नहीं भोगा भोगों ने हमको भोग लिया तो हम भोगों को अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं ई भोगों के द्वारा अपना निर्वाह कर रहे हैं बहुत कम आवश्यकता है जीवन में तेन सेन भुंजी भा ये है कृषक आदे आदे का आदेश लिए आप भोग पीजिये परंतु त्याग पूर्वक भोग कीजिए जहां आदेश आया बस और आप कुछ कहीं एक सेकेंड और एक एक सोलह और एक क्षण और एक तोला और एक कदम और नहीं। आपके जीवन में आदेश का ऐसा अनुसरण होना चाहिए कि हाथ में ग्रास हो और मुंह में ले जाए बिना भी उसको रोक सकते हों प्रत्येक भोग में त्याग की वृद्धि रहनी चाहिए तब आप स्वतंत्र रहेंगे नहीं तो पराधीन हो परारी आप देखो क्या भोग करते हैं इस पर कभी भी नाम देते हैं आप जानबूझकर बूझ विष क्यों नहीं खाते हैं क्यों तो नहीं खाते हैं उससे आपके शरीर का नाश होता है अच्छा तो कोई ऐसी वस्तु को तो नहीं खाते हैं जिससे आपकी बुद्धि का नाश होता हो आप ध्यान दीजिए आपके भोग में कहीं कोई ऐसा ऐसा पदार्थ ऐसा नशा न उससे शांति कभी नहीं मिल सकती वो शांति देने वाली वस्तु नहीं है आपका मन आपके बस में ना रहे आपकी बुद्धि आपके बस में ना रहे आपकी वाणी आपके बस में ना रहे अनाप शनाप बोलने लगें अनाप शनाप सोचने लगे और बुद्धि बुद्धि विकल हो जाए कहीं ऐसी वस्तु तो नहीं है ना आपके जीवन में बुद्धे तो न्यक्ष आपके भोग में केवल आत्म पालन हो भूंजी था क्रिया पद का अर्थ है त्यकते न आत्मान भूजी था शंकराचार्य भूंजी था, था करते हैं पालये आप आप अपना पालन कीजिए भोग के द्वारा अपना नाश मत कीजिए भोग के द्वारा अपना पालन कीजिए भोग अपने नाश के लिए नहीं होता है शरीर के नाश के लिए नहीं इंद्रियों के नाश के लिए नहीं मन के नाश के लिए नहीं बुद्धि के नाश के लिए नहीं अपनी रक्षा करने के लिए अपना पालन पोषण करने के लिए भोग होता है इस बात को मत भूमें ये उपदेश है ईशावास से होता है तेन ईशा त्यक्तन दत्तेन इंगीसा आत्मान पाले न ईश्वर ने आपको जो दिया है तेन तद का ईशा है पूर्वोक्त न ईशा है ईश्वर ने आपको दिया है आप शिकायती राम मत करेंगे हमको ये नहीं दिया हमको ये नहीं दिया हमको ये, ये नहीं दिया हमारे पास 30-30 बरस से 40-40 वर्ष -40 से ऐसे लोग आते हैं और जो पढ़ लिख के हमारे सामने कहे हुए विवाह हुआ ऊंचा हुआ नौकरी लगी बेटे बड़े बड़े हो गए वो भी कमाते हैं ने? लेकिन एक बार भी उन्होंने संतोष प्रकट नहीं किया कि ईश्वर ने हमको कुछ दिया है वो यही आके बताते हैं महाराज हमको ये दिखते हैं हमको ये सुखते हैं हमको सोचते हैं। श्रीकाकी राम ईश्वर के दिए हुए पर उनका ध्यान नहीं जाता निरंतर खुचर निकालते हैं ईश्वर के काम में बस दोष बताते रहते हैं आप जब से पैदा हुए हैं अब तक आपको कितने दिन भोजन मिला है और कितने दिन नहीं मिला है गिनती की तो जितने दिन भोजन मिला है उसके लिए तो आप ईश्वर के कृतज्ञ नहीं होते और जब एक दिन आपको रोटी नहीं मिली है तो आपने ईश्वर को बुलाहना दिया है आए। ऐसी तो मनोबत आप अपने मन को स्वयं नहीं तोलेंगे तो दूसरा फौल के आपको कैसे देगा तो धर्म ये है कि आप अपने जीवन को कर्म के साथ जोड़ कर रखें ये तो धर्म है और दूसरे के धन लालच न करें ये आपका अर्थ है और आपका काम पुरुषार्थ यह है कि ईश्वर के दिए हुए जीवन निर्वाह की सामग्री में आप संतुष्ट रहे अपने को हानि न पहुंचा अपने को दीहीन जब आप करते हैं संस्कृत में दीन शब्द का अर्थ होता है क्षीण जो दीन है सब क्षीण है जो क्षीण है सब दीन है दीन छय धातु है खोते जा रहे हैं अपने को खोते जा रहे हैं खोते जा रहे हैं। वस्तु रह गई और आप मर गए आप कहा है आपके पास बहुत धन है आपके पास बहुत कारखाने हैं आपके बहुत से अनुजाई हैं आपकी बहुत ऊंची कुर्सी है ठीक है सब है आपके पास लेकिन आप कहाँ हैं आपने वस्तुओं की भीड़ में अपने आप को खो दिया है अपनी तो मत खोले आप स्वयं रहिए आप हैं तो सब कुछ है। अब एक चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष ईसावास के मुदगो सर्वाम यित जगत व्यक्ति जगत है ये मोक्ष है आप मोक्ष चाहते हैं मोक्ष माने छुटकारा आपका कहीं बंधन है कि वैसे बंधन सब प्रकार सब जानते हो जेल में चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया तो बोले बंधन हो गया हाथ में हथकड़ी लगा दी गांव में बेड़ी लगा दी तो बंधन हो गया लेकिन जब आप अपने को अपने मन से बांधते हैं तब जहाँ आप अपने को बांध देंगे और सुन सुन के बांधे ये संसार में जितने बंधन हैं ये हमारी इंद्रियों ने कुछ अनुभव करके और कुछ सुनते बच्चे के मुंह में शक्कर पड़ी तो शक्कर देखते ही उसके मन में उठाकर मुंह में डालने की आवेगी और करवी चीज पड़ी तो खूब खूब कर देगा और फिर देख के तो कुछ तो अनुभव किया और कुछ सुना कान है अनुभव और वचन ये दोनों प्रमाण होते हैं उपनिषद की बात है तो थोड़ी सी वेद की चर्चा करनी पड़ेगी वेद की चर्चा न करें तो उपनिषद की चर्चा अग्रून दे जाएगी जैसे आप आंख से रूप को देखते हैं पर कान से तो रूप को नहीं देखते रूप माने यही रंगरोगन वाली चीज हो आकृति वाली चीज आप कान से तो उसको नहीं देख पाते त्वचा से नहीं देख पाते कि लाल है कि काला नाक से नहीं देख पाते ईद से नहीं देख पाते आपकी और इंद्रिया लाल काला पीला नहीं बताते हैं केवल आँख बताते हैं और इंद्रियों से मालूम ना पड़े केवल एक इंद्रिय से मालूम पड़े तो वो चीज झूठी तो नहीं होती है सच्ची होती है आपके जीवन में तो जितना ज्ञान हमारे जीवन में होता है वो इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है इंद्रिय ज्ञान होता है कुछ ऐसी चीज बाकी रह जाती है जिसको हमारी इंद्रियां नहीं बता पाते हैं नहीं बता सकते हैं बिचारी अलग अलग एक एक चीज को बताने वाली कान ने केवल शब्द बताया त्वचा तो ने केवल स्पर्श बताया हाथ ने केवल रूप बताया जीव ने केवल रस बताया नाक ने केवल गंध बताया पाँव ने सिर्फ जला दिया हाथ में पकड़ा लिया ये सब एक एक अलग अलग चीज को बताते हैं जो सब अलग अलग चीजों में एक है उसको बताने का सामर्थ्य किसी भी इंद्रिय में नहीं है आप आंख से चंद्रमा और सूरज को देख सकते हैं बल्कि आंख से स्वाद को नहीं देख सकते ये चीज कड़वी है कि मीठी आंख से आप गंध को तो नहीं सुन सकते अब आपको एक ऐसा प्रमाण के जो इन इंद्रियों से चीज मालूम नहीं पड़ती जो वस्तु इन इंद्रियों से मालूम नहीं पड़ते उसको बता रहे आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है ज्ञानाजन्य ज्ञानकवाम पुरानी भाषा है ये हमारे बाप दादा परदादा की भाषा है इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसके रजिस्टर का नाम वेद नहीं है हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान नहीं होता है उसको बताने वाला वेद है ज्ञानाजन्य ज्ञानकवाम है जहाँ हमारे इंद्रियों की पहुंच नहीं है जो आवाज कान से सुनाई नहीं पड़ती जो रूप आँख से दिखाई नहीं पड़ता जो चीज त्वचा से छुई नहीं जाती जो नाक से सोई नहीं जाती जो जीभ से चखी नहीं जाती जहाँ हम पाँव ऐसी चल के पहुँच नहीं सकते जिसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते उस चीज को बताने के लिए उस वस्तु को बताने के लिए वचन चाहिए हो वचन शब्द नहीं वचन लोग पूरा वाक्य के चाहिए केवल ध्वनि नहीं केवल ध्वनि नहीं चाहिए केवल निरर्थक ध्वनि से काम नहीं चलेगा उसके लिए सार्थक वर्णात्मक शब्दों से बना हुआ वाक्य से यह बात तो बीच में मैंने ये बात रखे तो दो जगह आपको वाक्य की जरूरत पड़ेगी एक तो जो वस्तु नित्य परोक्ष हो स्वर्ग कैसा होता है ये आप बिना वाक्य के नहीं जानते वैकुंठ कैसा होता है कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है जिसको आप बिना बचन के नहीं जान सकते क्यों क ये नित्य है हमेशा ही ये इंद्रियों से उझल रहता है किसी भी एक इंद्रिय का विषय नहीं है और सब इंद्रियां मिलकर के भी उसको नहीं देख सकते तो इसको बताना पड़ेगा बोल के बचाना पड़ेगा नरक ऐसा स्वर्ग ऐसा धर्म ऐसा प्रेम ऐसा अब एक चीज और है जिसको जानने के लिए वतन की आवश्यकता पड़ती है यही कोई बैठा है हमारे सामने आप उसको नहीं पहचानते हैं आंख से देखते हैं पहचानते पे नहीं हाथ से छूते हैं पहचानते नहीं है, पे है। मुँह से बात करते हैं पहचानते पे नहीं है। उसकी बात सुनते हैं पहचानते पे नहीं है। वो कौन है? तो प्रत्यक्ष होने पर भी यदि वस्तु की पहचान नहीं है तो बोल के उसका नाम पता उसकी पहचान बतानी पड़ेगी हम हमारा मैं हम सब लोगों का मैं है इसमें तो कोई शंका ही नहीं है और जानता है इसमें भी कोई शंका नहीं है प्रिय है इसमें भी कोई शंका नहीं है हमारा मैं है हम सब लोगों का मैं मैं मैं है और जानता भी है और प्रिय भी है सत्य हो सिद्ध हो परंतु वो कितना बड़ा हो, आप बनते हैं पर देखो जी आप अपने को जिस रूप में जानते हो वही मैं हूं खटवल अपने को जिस रूप में जानता है वो भी मैं हूँ और ब्रह्मा भी अपने को जिस रूप में जानता है जो उसका मैं है वो मैं हूँ हिन्दू भी मैं मुसलमान भी मैं सिख भी मैं ये भी पार्थिव मनुष्य में पशु में पक्षी में, में। सबके अंदर जो मैं मैं मैं उस मैं का जो सार है सबके मैं का जो सार है उसका नाम आत्मा है परंतु वो सबके मैं का सार है ये बात मालूम नहीं पड़ते हैं अपरोक्ष साक्षात आत्मा के होने पर भी उसकी पूर्णता उसकी अद्वितीयता उसकी ब्रह्मता उसकी एकता ज्ञात नहीं होते है उसका ज्ञान कराने के लिए वेद भी जरूरत पड़ती है जैसे आपको अदालत में कभी जाना हो तो आपके पास सबूत क्या होना चाहिए दस्तावेज होना चाहिए लिखित प्रमाण होना चाहिए और दूसरे कोई चश्मदीद गवाह होना चाहिए जिसने आँखों से देखा है ऐसा साक्षी होना चाहिए तो ये जो वेद है वही लिखित प्रमाण है और जो महापुरुष हैं, वो साक्षी हैं, वो गवाह हैं, जिनको वैसा अनुभव हुआ है तो आप महापुरुष का वचन और वेद का वचन इन दोनों से ईश्वर को जान सकते हैं इस आठ से आप केवल रूप देख सकते हैं ईश्वर को नहीं कान से केवल ईश्वर नाम सुन सकते हैं ईश्वर को जान नहीं सकते है त्वचा तो से भले ईश्वर का आप स्पर्श कर लें और जान नहीं सकते ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको दो प्रमाण की आवश्यकता होगी एक तो जो इंद्रिय ज्ञान से परे का ज्ञान है वो ज्ञान आपके हृदय में उदय होना चाहिए वो छठी इंद्रिय परमेश्वर को देख के और एक महापुरुषों का अनुभव होना चाहिए तीसरा बात थे उपनिषद में ये दोनों बात है महापुरुष के वचन को भी वेद प्रमाण मानता है ऐसा मत समझना कि महापुरुष की बात को वेद प्रमाण नहीं मानता विचक्षिरे बात शुत्रुम धीरारामचक्ष में भी है तथोप ये मैंने धीर पुरुषों से सुना है धीर माने निर्विकार वीर माने होता है जो बुद्धि के द्वारा संचालित नहीं होते बुद्धि का संचालन करते हैं। जो मन के वश में नहीं हैं, मन जिनके वश में है सामने के पदार्थ आगे जिसके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते विकार हेतु तो सती विक्रियंत ये शाम दी रहा है कालिदास का कहना है कि धीरे कौन तो विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं होता उनका नाम है धीर हमने धीर पुरुषों से पुरुषों से निर्विकारुषों के, क्रोध के लोभ के मोह के वश में नहीं होते हैं। उनकी गवाही बिल्कुल सच्ची होती है उनसे हमने ये सुना है और उन्होंने ये हमको उपदेश किया है और उपनिषद महापुरुषों की गवाही मानते और उपनिषद ऐसी एक वस्तु बताते बंधन सारे बंधनों से आप मुक्त होते हैं जबकिंच जगत्याम जगत अश्याम जगत्याम जबकिंच जगत तत्सर्व ईशावा ईश्वर के धर्म आप धड़ा देखते हो और माटी नहीं देखते हो क्या आश्चर्य आप बर्फ देखते हो पानी नहीं देखते हो क्या आश्चर्य आप चिंगारी देखते हो दीपक देखते हो और अग्नि को नहीं देखते हो क्या आश्चर्य आप रूप देखते हो और प्रकाश को नहीं देखते हो क्या आश्चर्य रूख तो देखते हो देखते हैं ये अमूक है ये अमूक है ये अमुक है परंतु हमारी आंख और आपके बीच में जो रोशनी है उसको हम नहीं देख पाते क्या आश्चर्य ये है आश्चर्य आप नीलिमा को देखते हो आकाश को नहीं देखते आप सुगंध दुर्गंध को झट पकड़ लेते हो पर हवा पर दृष्टि नहीं जाते तो सरदाम ये जो कुछ आप देख रहे हैं जब दिन चाहे जो कुछ है छोटा है बड़ा है अच्छा है बुरा है अमृत है मृत्यु है सत है अगत है ईश्वर को देखो ईशा वास्तव संस्कृत भाषा में ईश शब्द इतना विलक्षण है इसकी धातु तो है ऐश्वर्य सामर्थ्य के अर्थ में ईस धातु ईष्टे इसी ईश जो सब का नियंत्रण करता है सब का अंतर्गामी है सब का स्वामी है उसको ईट बोलते हैं और तृतीय विभक्ति में उसका रूप होता है ईसा देखो ईसा शब्द भी है संस्कृत में ईशा परंतु प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भी ईसा होता है और बहुवचन में भी ईसा होता है ईट का ईशा होता है और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में भी ईसा होता है पंचमी विभक्ति के, के एक वचन में भी ईसा होता है षठी विभक्ति के एक वचन में भी ईसा होता है पंचमी में ष्ठी में द्वितीया में प्रथमा में एक वचन में बहुवचन में जहाँ देखो वहाँ ई, ईट ईस्ट छोड़ने में भी ईश्वर अपादान में भी ईश्वर है संबंध में भी ईश्वर है कर्म में भी ईश्वर है कर्ता में भी ईश्वर है कर्ता में ईश्वर है ईसा एक बचन भी बहुवतन कर्म में ईश्वर है ईसा अपादान छोड़ने में ईश्वर है ईसा और संबंध में ईश्वर है ईसा क्या अद्भुत शब्द है ईश्वर को देखेंगे तो जिन वस्तुओं के साथ आप बंधते हैं एक जगह बंधने की जरूरत ही क्या है सब समय ईश्वर है सब जगह ईश्वर है सब में ईश्वर है सब ईश्वर है यदि ईश्वर कहीं ना हो तो आप एक जगह ईश्वर के साथ बन जाइए जब ईश्वर सब जगह है जैसे देखो आप कहीं जाते हैं बोले भाई सब जगह बिस्तर में जाता है बात के ले जाने की जरूरत नहीं है पहले लोग बिस्तर बांध के चला करते थे ना अब सब जगह बिस्तर मिल जाता है ले जाने की क्या जरूरत है तो भाई पहले लोग भोजन की सामग्री ले चलते थे अब बोले सब जगह भोजन मिल जाता है तो लेके जाने की जरूरत क्या है तो जब ईश्वर सब जगह मिलता है सब समय मिलता है सब जगह मिलता है सब रूप में मिलता है सब है एक है जब एक है और सब जगह सब समय सब में मिलता है तो आप एक रूप में एक जगह आपका ईश्वर कौन बोले सोना का आपका ईश्वर कौन का हीरा का आपका ईश्वर कौन का दिल्लीश्वर <laughs> जो दिल्ली का स्वामी है सो तो हमारा ईश्वर अरे बदल जाएगा बाबा हैं दिल्ली स्वरो जगदीश्वरो पंडित राज जगन्नाथ ने ये बात कही थी वो दिल्ली स्वरोवर जगदीशरो दिल्लीश्वर है कि जगदीश्वर तो लेके चलने की जरूरत क्यों है सब जगह आपका परमेश्वर है हम आपको बता सकते हैं जहाँ भोजन नहीं है वहाँ हमारे पास भोजन आता है और जहाँ किराया नहीं है वहाँ हमारे पास पैसा आता है किराया आता है जहाँ हमारा कोई साथी नहीं है वहाँ हमको साथी मिल जाता है जहाँ सुख की कोई सामग्री नहीं है वहां भी सुख मिलता है बाबा ईश्वर को तो सब जगह है बस ये देखो बंधन जो है ना हम एक पोटली बांध के कांस के नीचे की अपने सिर के ऊपर रख के ले चले बाबा सुनते हैं एक सेठ जी रूट पर यात्रा कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी पोटली उठा के अपने सिर फे और रूट पर यात्रा कर रहे थे किसी ने पूछा ये क्या करते हो बाबा भाई ऊंट के सिर पर मैं सीट पर मैं तो बैठा ही हूँ अब होटली भी क्यों तो रखू बहुरा भार पड़ेगा बिचारे के ऊपर बोले कि बाबा तुमने अपने सिर पर रखा है तब भी भार तो ऊट पड़े भार तो ऊट पर ही है तो ये जो आप जिसमें हैं जिसके आश्रित में हम आपको सुनावेंगे तीसाबाद से उपनिषद में आपके जीवन से संबंध रखने वाली जो बातें हैं वे ओम